नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम रेडियो वॉइस ऑफ पिम्परी चंचवड़ का आखिरी भाग आप आज सुनने वाले हैं और ख़ास इस सेशन में हम लोग सीधे चलेंगे सुनंदा दीदी जी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं और कार्यक्रम देखकर उन्होंने अपने विचार इस कार्यक्रम के लिए और ब्रह्मा कुमारीज का जो मेडिटेशन है वो ज्ञान आपको थोड़ा सा सुनाने वाली है तो आइए सुनते हैं इस बीच सुनंदा दीदी जी को

तो आशा करता हूँ आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन है वो विनर जिन्हें रेडियो वॉइस ऑफ पिम्परी चिंचवड़ का किताब मिला है तो वो सारी बातें हम लोग सुनेंगे आज के शो में <laughs> तो चलिए सीधे सुनते हैं रेडियो वॉइस ऑफ पिम्परे चिंचवड़ को

सभी गेस्ट जो है अपनी जगह पर बैठ जाएंगे सामने बैठ जाएंगे और दीदी का जो है बहुत ही सुंदर एक मेडिटेशन का तीन मिनट का सेशन है और उसके बाद थोड़ा सा ब्रह्मा संस्थान क्या करता है और इस मिलन को साकार करने के लिए सुनंदा दीदी हमारे बीच में है तो मैं चाहूँगा आप लोग बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में बैठ कर मिनट अपने मन और हृदय से सिर्फ दीदी की आवाज़ को सुनेंगे उसके बाद फिर हम लोग

ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में उन्हीं से सुनेंगे। ओम सुनेति नमा शाम का समय है बहुत अच्छा भक्तिमय वायुमंडल वातावरण बना है और ऐसे सुंदर वातावरण में आज हम सभी ये सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सेदार है साक्षीदार है

और बहुत अच्छी तरह से महफिल जम गई है और ऐसी महफिल में भगवान के साथ तार जोड़ने हम सभी के बीच एक फरिश्ता आया है सुनंदा दीदी जी तालियां बजाकर सभी उनका स्वागत करें सुनंदाबे जी पैतालीस साल से ईश्वरीय ज्ञान और योग का सहज राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं

और सहज राज्यों के आधार से जो प्राप्तियां होती है गुणों की और शक्तियों की और साथ में खुशियों की तो उसका सारी दुनिया में प्रचार प्रसार और प्रसाद बांटने के लिए निमित्त है बाबा परमात्मा जिसको अभी आपने सुना अबू मलिक का जो विश्लेषण किया ना रमेश भाई ने अबू मना

हम सभी का अब्बा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जिसके माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा जिसके मुख के द्वारा परमात्मा सहज राजयोग सिखाकर दुनिया में हर मनुष्य को सुख और शांति प्रदान करना चाहते थे ऐसी सुख शांति की झोली भरने वाले परमात्मा का परिचय देने के लिए सुनंदा दीदी जी निविलते हैं तो आज हम सभी

खास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा और मधुबन रेडियो तरंग के द्वारा आज ये सारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो इस मधुबन रेडियो का यही उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो कला छिपी है संगीत की म्यूजिक की वो उसको उभारने के लिए और

बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं और साथ में आध्यात्मिक जागृति के लिए ये कार्यक्रम हर स्थान पर किए जाते हैं रमेश भाई और साथ में संगीता बहन खास यशवंत भाई इन सभी ने बहुत मेहनत की है छह सात माह से अनेक कॉलेज और स्कूलों के साथ कनेक्शन करके अनेक विद्यार्थियों के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और आज मुझे ऐसा लगता है

मैंने साक्षी होकर आज कार्यक्रम में देखा कि सच में बच्चों को अपनी कला और विशेषताओं को बढ़ाने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक टच होगा तो जरूर उनकी कला बढ़ेगी विशेषता बढ़ेगी और साथ में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी आध्यात्मिकता जिसके पास है उसमें विल पावर आती है आत्मविश्वास आता है तो के प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के अंदर भी और साथ में

उनके माता पिताओं के अंदर भी आत्मविश्वास आ जाए और उनकी कला बढ़ती जाए इस प्रोग्राम के माध्यम से यही मैं शुभावना शुभकामना देती हूँ तो आज बहन जी आप सभी की डायरेक्ट परमात्मा के साथ तार जोड़ेंगे राजयोग मेडिटेशन के आधार से तो आप बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता से मेडिटेशन का अभ्यास करें थोड़ा अच्छी तरह से रिलैक्स होकर बैठे

पहले आप परमात्मा का याद का अनुभव करेंगे और उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा ओम शांति बहुत सुंदर आज का प्रोग्राम हम सुन रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था सभी बच्चे और बच्चियों ने भक्ति के गीत सुनाए और सभी की तार

कृष्ण के साथ जोड़ भी मोस्टली कुछ एक निर्देश भक्ति के भी गीत सुनाए हम बहुत एकाग्रता से सुनते रहे और वो भाई हमारे रमेश भाई बार बार कहते थे सुनते रहो आगे मुस्कुराते रहो तो मैं यही कहूँगी कि ये तरंग जो प्रोग्राम है मधुबन रेडियो से

तो आप ये मंत्र लेके जाना साथ में कौन सा मंत्र सुनते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो तो आप सभी तो कृष्ण के तरफ हम लोगों को लेके गए भक्ति के माध्यम से भक्ति गीत के माध्यम से लेकिन मैं आप सभी को आज के शुभ अवसर पर एक गुड न्यूज सुनाती हूँ

तो गुड न्यूज आप बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से और उसका पूरा लाभ उठाना जो भी आप कृष्ण के लिए गाते थे तो अभी कुछ वर्षों में कुछ वर्षों में वही श्री कृष्ण

जिसको आप प्यार से पुकारते भी रहे गाते भी रहे उसकी बातें बताते भी रहे वो श्री कृष्ण इस धरती पर आ रहा है तालियां बजाओ आश्चर्य लगाना सचमुच क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज

सत्य बोलती है ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया गया है सत्य बातें लोगों के आगे रखो तो ये सत्य बात है कि सत्य आ रहा है और सत्युग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण वो भी आ रहा है

और आप सभी को उस राज्य में चलने के लिए निमंत्रण है आप खाली गाते रहेंगे या उसके राज्य में भी आएंगे कौन कौन उसके राज्य में आना चाहते है वह हाथ खड़ा करें अपने लिए शाबाश के लिए कृष्ण के राज्य में चलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है कृष्ण है सर्वगुण संपन्न सोला कला परिपूर्ण

संपूर्ण प्योर पवित्र तो उसके राज्य में आने के लिए हमें भी ऐसे शुद्ध स्वच्छ प्योर पॉजिटिव बनना चाहिए और लाखों लोग बन रहे हैं तो आप सभी जो भी बच्चे आए हैं और बच्चों के साथ उसका परिवार आया है मैं सभी को यही कहूंगी

कि खाली कृष्ण के लिए गीत नहीं गाओ गाओ भले लेकिन वो आ रहा है अभी अभी श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व व्यक्तिमत्व है प्योर व्यक्तिमत्व है एक साधु महाराज को भी बुलाते हैं घर में तो घर को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं तो श्री कृष्ण इस धरती पर आ जाए तो ये दुनिया भी स्वच्छ होनी चाहिए

प्योर होने चाहिए हम सबके माइंड स्वच्छ होने चाहिए शुद्ध होने चाहिए क्योंकि एक बहन गीत गा रही थी मानसी वो बता रही थी कि जगनी चाहिए तो चलिए श्री कृष्ण को लाने के लिए सबसे पहले परम पिता परमात्मा शिव जो है

वो हम सभी के मनों को स्वच्छ कर रहे हैं, हम सबको पॉजिटिव बना रहे हैं, हम सबका आपस में प्रेम बढ़ा रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं एक दो के प्रति अच्छी भावना रखो एक दो के ऊपर प्यार करो एक दो को रिगार्ड दो वैल्यूज को बढ़ाओ

जिस वैल्यूज के आधार से आने वाला सत्युग तो होगा ही होगा लेकिन आज वर्तमान हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है हम तनाव मुक्त जीवन जीना सीख जाते हैं हम बहुत प्रेम से रहना सीखते हैं हम अपने अंदर के वैल्यू जिसे आत्मविश्वास कहो

निर्भयता कहो साहस कहो सत्यता कहो स्वच्छता कहो डिसिप्लीन कहो रिगार्ड कहो ये सारे वैल्यूज़ है मनुष्य आत्मा के जिससे ये जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है तो वो सारे वैल्यूज मेडिटेशन के आधार से बढ़ते हैं बहुत सुंदर व्याख्या है मेडिटेशन की मेडिटेशन माना योगा

योग मीन्स कनेक्शन कनेक्शन अर्थात तो जोड़ मेरी परमात्मा से जोड़ मेरा जो मन है वो परमात्मा से जुट जाए उसे योग देते हैं क्यों जोड़ना जरूरी है परमात्मा स्वयं शांति के सागर है सुख के सागर है

सदगुणों के भंडार है शक्तियों के स्त्रोत है हम सभी ने उसके लिए गाया है इतनी शक्ति हमें देना दाता जब मन का विश्वास कमजोर होना तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तो वो सचमुच अभी वो प्यार देने के लिए प्यार लुटाने के लिए और शक्तियां

भरने के लिए हमें मेडिटेशन सिखा रहा है देखिए मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हैं इसका कारण क्या है तरंग ध्वनि लहरी आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रही हूं इसका कारण केवल आंखें नहीं लेकिन प्रकाश लहरी

तरंग उसी प्रकार भगवान से भी जुड़ने के लिए विचारों के तरंग सत्य नॉलेज सत्य ज्ञान प्रेम और उसके प्रति किए हुए सोच संकल्प हम उससे जुड़ते जाते हैं भगवान ऊपर रहता है

इसलिए हमें विचारों को ऊपर ले जाना है और उसके लिए सबसे पहले हम जोड़ना है मुझे ना तो मैं एक और बहुत लंबा नहीं बताऊंगी लेकिन आप अनुभव करना कि आप ये बॉडी नहीं है ये बॉडी आपका एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन आप एक चेतना है जो इधर है

दो प्रकृति के मध्य एक प्रकाश एक ज्योत है और उस प्रकाश ज्योत को हम परमात्मा जो परम ज्योत है उससे जुड़ जाएंगे कनेक्शन अर्थात संबंध आज ये भी बात आप समझ लेना कि हमें भगवान से केवल मांगना नहीं है भगवान की हमें केवल प्रार्थना नहीं करनी है भगवान के लिए उपवास

भले करो लेकिन उपवास उपमाना नजदीक वास माना रहना उसके नजदीक रहो तो भगवान के साथ संबंध जोड़ो वो संबंध बहुत सुंदर है जो हमने गाया हुआ है तमे व माता पिता त्वे भगवान हमारा माता पिता है किसका माता पिता है

इस ज्योति का या एक प्रकाश है और वो मैं हूं वो आप है और इस प्रकाश ज्योति स्वरूप का कनेक्शन उसके साथ वो पिता और मैं उसका बच्चा मैं उसकी संगता तो चलिए इस बात को आप मन के अंदर समा लीजिए कि आप

ये शरीर नहीं है ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है और आप अजर अमर अविनाशी चेतना है जो शांति से भी फूल है प्यार से भी फूल है आनंद से भी फूल है पवित्रता से भी फूल है पॉजिटिविटी से भी फूल है आप रियल ये है और परमात्मा हमारा पिता है

इस बात को अधिक विस्तार से समझने के लिए फिर आप आइए ब्रह्मा कुमारी इसके किसी भी शाखा में वहां आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा मेडिटेशन का और एक सुंदर अर्थ है समय के प्रमाण ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन तो चलिए ऐसा सुंदर मेडिटेशन आप करते हैं थोड़ा सीधा बैठ जाइए

आंखें खुली ही रखिए, आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आपको संकल्प देती जाऊंगी थॉट देती जाऊंगी उन थॉट्स के माध्यम से हम भगवान से जुड़ते जाएंगे और योगा का मेडिटेशन का ध्यान का

अनुभव करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहुत ही प्यारा सा अनुभूति आपने कराया है थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा समय होता तो और भी हम दीदी को सुनते और भी अच्छी अनुभूति हम लोग करते हैं समय की सीमा को देखते हुए अनामिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझे लगता है कि आपका भी इशारा आप समझ रहे होंगे कि अभी कौन सा चीज आने वाला है और आपके लिए बीच में स्नैक्स भी आ रहे हैं

तो उसका भी आनंद उठाइए लुत्फ उठाइए स्पेशल ये दीदी के द्वारा प्रसाद है यशवंत भाई जी यशवंत भाई जी ब्रदर पीछे वीडियो कैमरा चल रहा है आप साइट से ले लेंगे ना फोटो बॉट या बैठ के ले लीजिए रेडियो मधुबन की ओर से ये स्पेशल ट्रॉफी अनामिका के लिए और हम चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम जब भी आप करें

जब भी इस तरह का करेंट प्रोग्राम हो तो आप और मम्मी मोस्ट वेलकम तो चलिए अब पॉलिमी बोकारजी हमारे बीच में

सृजन बिपति हारे ति विन्द दीन पु

तो मैं यशवंत भाई जी और करुणा बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको भी भगवान के घर से सौगात दें यशवंत भाई जी और जोरदार तालियां होना चाहिए एक नाम किया है

आप पर 90.4 अब, अब कार्यक्रम के धीरे-धीरे नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, हैं, और मैं हमारे जो खास जजेस जी, जी, जी, महेश शर्मा अंजलि मालकर तीनों का स्वागत है दीजिए आपको खास से सम्मानित करना चाहेंगी और अंजलि मालकर जी थोड़ा सा

संजय जी रिदम मास्टर रसिक जी की बोर्ड में है तो मैं चाहूँगा कि हर्षद गन जी <laughs> बहुत बहुत आपका स्वागत है

eh si vos te

समय तो अगर आज दोस्ती का दिन है तो वो सुनाइए क्या भाज़ी, क्या बात बात और भजन सुना सकते भजन जो भी आपके मैं शर्मा जी को भी सुनाएंगे हमको तो, भक्ति गीत राम और कृष्ण पर बहुत से एल्बम हैं इनके पहले एक आपको

राम का भजन सुनाता हूं प्रेम मोदित मन से को राम राम राम प्रेम मोदित मन से सिको

Tu māra, tu sto, jeto mā.

कम है आपने पास टाइम हो गया है लेकिन ये एक्स्ट्रा में आ, मामा जी की कृपा से चल रहा है टाइम <laughs> एकात कौन सा दोस्ती पर अगर गीत आप सुनाते हैं कोई एल्बम का गाना आपका सुनाते हैं तो थोड़ा सा एक बड़ा ही लग इन्होंने पिया इस एल्बम के बारे में बताने के लिए कहा है तो ये एक छोटी सी में छोटा सा तरह एक्सपेरिमेंट था बंदिशें काफ़ी होती हैं क्लासिकल म्यूजिक में पिया के ऊपर

लेकिन उसका सही मायना ये मधुरा भक्ति का होता है जैसे श्रृंगार रस जो है ये रस का राजा कहा गया है और श्रृंगार में भक्ति का बड़ा ही बड़ा ही महत्व है तो इस प्रकार से आठ बंदिशों को मैंने दस मिनट में गाया था पूरे उसके साज और श्रृंगार के साथ तो वो पिया की बेसिक कन्सेप्ट है तो एक मैं इसी तरह से पिया का एक गीत गीत भी नहीं है वो बंदिश है एक दो लाइने उसके लिए प्रस्तुत करूँगी

बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया टाइम होता तो मैं एक और गाना सुनता ओम हूँ आपका स्वागत है राजस्थान के संगीत सम्राट हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर गीत गाएंगे उससे आप ईश्वरीय मिलन की अनुभूति करेंगे अब मलिक याद आया आज मुझे फिर वो बरसात की रात याद आई जब

आपके पिताश्री और हमारे गुरु पिताश्री पंडित भरत्याज की जोड़ी थी सारंगा तेरी याद वो मैं तुमसे सुनूंगा और मैं बाहू जी का गीत सुनाऊंगा राक्ष सारंग में लौट के आजा जाए मेरे गीत तुझे मेरे गीत बुलाते

जी oh.

बाबा का थैंक यू सो मच दीदी को बहुत पसंद आ गया आपका गीत और चलिए मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हम लोग अबू मलिक एंड पौष जी दोनों आ जाए और उनके साथ में डबल एस सुनंदा जी

सुनंदा दीदी जी एंड शोभा दीदी जी दोनों स्टेज पे आ जाएंगे और आपके लिए आसम तैयार है इसे ग्रहण कीजिए और अभी तो पहले आके अबु मलिक जी और कौश जी का टूएट एक सॉन्ग होगा टूएट गा टूट क्या होता है किसको पता यस नहीं मालूम टूएट क्या होता है दोनों तो गाएंगे एक साथ फिर से एक बार आपका स्वागत

आज, आज के दिन पर फ्रेंडशिप डे तो हम सब मिलके गाना चाहिए हाँ, ये दोस्ती सिद्ध हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे कर बगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे सही है ना हैपी फ्रेंडशिप डे टू ऑल है आपके सामने विशाल माइक्रेन सिंगर इज़ ऑल माई शोज

कुछ शो कर चुके सामने कुछ sure. uh, uh, गीत इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे एक बॉलीवुड गीत ड में अबू के साथ अपना परफॉर्म करना चाहती आपके तालियों के साथ थोड़ा रिवर्क कर लीजिए आपकी

बहुत जोरदार तालिया इनके लिए और आप कैसे करेंगे मैं एक अक्षर बताऊंगा तो रनर अप का नाम मैं अनाउंस करना चाहता हूं आप मेरे साथ होंगे तो जूनियर ग्रुप में एम से जाता है रनर अप एवर। नाम आप बताएंगे जोर से बोलिए मयू चालके प्लीज कम वन एंड द ओनली वन जूनियर ग्रुप

एसपीटी इंटरनेशनल स्कूल का ये टीनियर जूनियर ग्रुप का अवार्ड आगे बढ़ते हैं जूनियर ग्रुप का रेडियो वॉइस ऑफ पेम्परेच वर्ड फेस वन ए अक्षर से जा रहा है ए अक्षर से

कौन बोलेगा ये अक्षर से आप चलिए आप बहुत सही गैस कर रहे हैं यू आर द मास्टर टू गैस रेडियो ऐश्वर्या ऐश्वर्या मुझे बहुत अच्छा फीजा हो रहा है कि

बड़े कंपटीशन में मुझे ये प्राइज मिला है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मेरे माँ का नाम है संगीता और मेरे पिताजी का नाम है राजेश्वर और मैं आपको बताना चाहती हूँ में जो मैंने गाना गाया है उसमें मेरे डैडी ने मतलब मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बहुत बहुत ही मदद की है okay, आप लोग पीछे खड़े हो जाएंगे

अभी चलिए सीनियर ग्रुप का मैं रनर अप का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं रनरअप एसपीजी इंटरनेशनल की

वर्ड का मेन किसके जाएगा अभी सोच रहे हैं कौन है कौन है, है ना? भी टेंशन नहीं हूँ किसका नाम लो। <laughs> चलिए एक हिंट दे देता हूँ एस नाम से है नाम जोर से बोलिए आप बोलते जाइए वो आती जाएगी <laughs>

नंबर वन हिना चंदना थाने के चंदना चंदना चंदना चंदना चंदना यो हु प्रतीक्षा करने अग्निदा पानी प्रतीक्षा करने ये कोई है तो आ जाइए की और चंदना के माता पिता की संपत्ति कम चंदना के साथ जो आए हैं वो आइए इतना

पहले तो रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट को थैंक यू की उन्होंने इतना बड़ा स्टेज हमें अवेलेबल करके दिया और दूसरा थैंक यू मेरे पापा को क्योंकि उन्होंने सब कुछ मतलब मेरा परफॉर्मेंस कैसा सब तैयारी उन्होंने करके दी तो थैंक यू सबके लिए आपका एंकरिंग बहुत बढ़िया है प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ

और सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को आज विश्व मैत्री दिन की हार्दिक बधाई और सबसे इम्पोर्टेंट जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जरा लेट आए थे उनकी एक एक लाइन हो जाए और मजा आ जाए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद yes. यस ये जो प्लेटफॉर्म आपने इन बच्चों के लिए दिया है वो बहुत बढ़िया है इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा सुनाती हूँ

आनंद आ जी बोला सुगंधा परी दल बोला स्वता चंदरा दूसरा समुग आनंदया जी बोला थैंक यू सो मच चलिए धीरे धीरे आप जाइए आराम से जाइए

और उस परमात्मा को साथ लेकर जाइए उसे खुदा दोस्त बनाकर अपने साथ लेकर जाइए और हमेशा उसको अपने साथ रखिए एक बार जोरदार तालियां, जहाँ पर जो है वहाँ से, से ये दीदियों के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम सफल हुआ है तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुत बहुत थैंक्स

उस परमात्मा को जिसके कारण आज हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद के आप लोग आए फोटोग्राफर, फोटोग्राफर है वीडियोग्राफर है सब और वीडियो वाले भाई को थैंक यू सो मच आपका नाम नहीं हाँ। हाँ। एक मिनट साइलेंस में सब खड़े हो जाएंगे और थैंक्स ऊपर वाले को भी देंगे जहाँ को थैंक्स करते हुए हम लोग एक मिनट एक मिनट साइलेंस साइलेंस में खड़े हो जाएंगे

आप आप सभी को सारी नमस्कार, हैं चलिए रेडियो, रेडियो वॉइस ऑफ जो किताब है उसके बाद सीनियर ग्रुप में संजना साल ने सीनियर ग्रुप का रेडियो वॉइस ऑफ पिम्परी चिंचवड़ का किताब जीता है तो आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा

इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो